गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर 77 भाग एक वृद्ध को दिए पांच सूत्र एक स्वर्णकार मरण पर था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 क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती सदा जीत लेती देखा चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर लिया है आदमी को कितनी औषधियां उपलब्ध हो गई लेकिन मृत्यु की दर तो 100 प्रतिशत की 100 प्रतिशत है जितने आदमी पैदा होते हैं उतने आदमी मरते हैं। मृत्यु की दर 100 प्रतिशत ही रहेगी मृत्यु की दर कभी कम नहीं होने वाली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 स्वामी स्वामरम प्रज्ञावान हो अब और मूर्ख मत बन सपनों से जाग जीवन मातृक स्वप्न है संत सांत्वना नहीं देते और जो सांत्वना दे वो संत नहीं है इसे समझ लेना हालांकि तुम जिन्हें संत कहते हो वे सांत्वना देने का ही काम करते हैं और तुम उन्हें पूछते भी इसलिए हो कि वे सांत्वना देते हैं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 गए और ये सदा हुआ है असंतों की तुम पूजा करते हो तुम जरा अपने मन की बात पहचानना परखना तुम किसे संत कहते हो जिसके पास जाके तुम्हें सांत्वना मिल जाए तुम्हारा संत सांत्वना का नाम है जो तुम्हारी पीठ थपथपा दे जो तुमसे दे घबराओ मत जो तुमसे दे मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है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 इतने दिन भटक लिया अंधा हो के अब तो आंखें खोल इस जीवन में धरा क्या है जिसकी तू मांग कर रहा है इससे मिला क्या है मिलेगा क्या कब किसको क्या मिला है हाथ अखीर राख से भरे रह जाते हो को संभाल बुद्ध कहने लगे कुछ पुण्य पाते इकट्ठा कर ले तू बिल्कुल भिकारी है स्वर्णकार बड़ा धनी था वो श्रावस्ती नगर का सबसे बड़ा सुनार था सबसे बड़ा सराफ था उसके पास धन बहुत था लेकिन बुद्ध उससे कह रहे हैं तू भिखारी है क्योंकि तेरे पास पुण्य पाथे ही नहीं तेरे पास ध्यान तो बिल्कुल नहीं है ये धन क्या काम पड़ेगा ये जरा भी काम नहीं पड़ेगा ये धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा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 भूमि को प्राप्त करेगा